अच्छा आगे ध्वंसाचे विधा चत अच्छा चार प्रकार के भोगे प्रागव प्राग प्राग प्राग कस कार्य प्राग कार्य होने से पहले जो अभाव है कार्य का अभाव है उसको प्राग अभाव कहा जाए और ध्वंस प्रध्वंसा भाव प्रध्वंस अर्थात कार्य से ध्वंस अंतरम यो स सप्रध्वंसा भाव अत्यंत अभाव अर्थात कार्य अविद्यमानता अविध्यमान अत्यंत अभाव और अनन्या भाव इति चार प्रकार के अभाव हो गए अन्यभाव अर्थात अन्य अन्य न अन्य अन्य अभाव घट पटु न कहते हैं इसको कहते हैं अन्य अन्य रूपता न इसको अन्य अभाव को भेद भी के। भिन्न कहते हैं न भेद अनन्न्य अभाव भेद वस्तु भिन्न हो गया तो भेद क्योंकि घट का भेद पट में रहेगा जब घट का भेद पट में रहेगा तो हम कहते हैं कि पट में घट का अनन्या भाव रहा अन्य भाव रहने से भेद रहने से उसको भिन्न कह देते हैं भेद को भिन्न कहते हैं जब घट पटो न कहते हैं तब हम कहते हैं कि घट सामने में है पटो न तो किसका अभाव कहते हैं पटका तो हो जाएगा प्रति घट हो जाएगा अनुग्री तो घटो में पटका अभाव कहेंगे तो अनन्या अभाव घटो में इसको भेद कहा जाएगा और अत्यंत अभाव और अन्य अभाव ये चार हो गया ये ये कार्य यहाँ कार्य का विचार नहीं है ये तो नित्य का भी अन्य हो भाव होंगे क्योंकि आकाश कालोन में भी अन्य अभाव्य लक्षण किया था द्रव्य का अन्य भाव ना न पदकृत्य तो द्रव्य में उतना ही था न समय समवाय कारण तुम यहाँ तक था न उसका था कि द्रव्य तो जाति महत्व गुणवत्त समवायिक कारण इसका विचार और आगे नहीं आएगा उसमें कोई शंका है तो विचार कर ले सकते हैं स्पष्ट तब है। पहले हम कहेंगे द्रव्य तो जाति मतव द्रव्य तो जाति महत्व का अर्थ हो गया द्रव्य तो जाति द्रव्य तो जाति को हेतु बना करके अगर आप द्रव्य का ज्ञान करने चलेंगे तब तो आपको कहना पड़ेगा कि इदम द्रव्यम क्यों द्रव्य तो जाति मत्व तो द्रव्य तो जाति महत्व का तो अर्थ हो गया द्रव्य तो द्रव्य तो जाति द्रव्य तो जाति, जाति का अर्थ हो गया द्रव्य तो तो जाति तो उसका खाली एक नाम है ऐसा होने से अभी क्या हुआ आपका साध्य भी द्रव्यत्व तो है और हेतु भी द्रव्य तो हो गया तो जहां इसी प्रकार की हो जाएगा जो साध्य है वही हेतु हो जाएगा तब कहेंगे उनका व्याप्ति समव्याप्ति होता है तो समव्याप्ती होने पर भी साध्य हेतु अगर एक हो जाएगा आपको साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष कहना पड़ता है और पक्ष्य में पक्ष हेतुमान है और ये हेतुमान पक्ष कैसे है कहते हैं साध्य व्याप्य तो होने से अभी आप अभी साध्य व्याप्य हेतुमान किंतु आपका साध्य हेतु दोनों एक ही है तो आप हेतु के द्वारा क्या प्रमाण करना चाहेंगे हेतु साध्य भिन्न होने से इस हेतु के द्वारा वो साध्य का प्रमाण करना चाहते हैं यहाँ तो आपका हेतु साध्य दोनों एक ही हो गया अब कहेंगे कि साध्य व्याप्य मान पक्ष इसका अर्थ हो गया हेतु व्याप्य हे मान पक्ष तो कौन सा पक्ष का इसे तो आपको अर्थात तो ये ज्ञान नहीं होगा अच्छा और इसको ये कह सकते है लक्षण को हम व्यवहार करते हैं इतर भेद ज्ञान कराने के लिए लक्षण को हेतु हेतु हे बना हेतु बना करके तो द्रव्यम इतर भिन्नम इस प्रकार कहेंगे क्यों द्रव्य तो जाति मत्वा जो लक्षण होता है वो इतर भेद ज्ञान कराता है कोई भी लक्षण गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण कहेंगे तो गंधवत्वम ये जो लक्षण हो गया ये पृथ्वी को दूसरों से भिन्न करवाएगा इसी प्रकार की आप द्रव्य तो कहेंगे ये आपको द्रव्य को दूसरों से भिन्न करवाएगा तो कहने से अभी देखिए द्रव्य को दूसरों से भिन्न कराएगा द्रव्यत्वम द्रव्य तो जाति मतम कही का ज्ञान आपको पहले होना चाहिए तभी जाकर के आप पक्ष में हेतु को रखेंगे अभी आपका पक्ष्य है द्रव्यम और आप ये जो द्रव्य को लक्षण बना रहे हैं अभी पक्ष का ज्ञान के लिए आप लक्षण बना रहे हैं पक्ष आप अभी को ज्ञात तो नहीं है जिस पक्ष आपको ज्ञात तो नहीं है उस पक्ष में ये आप हेतु को अभी कैसा रखेंगे आपको तो पक्ष ही ज्ञात तो नहीं है इसलिए इतर भेद ज्ञान के लिए ये लक्षण व्यवहार नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको पक्ष ही ज्ञान नहीं है अभी पक्ष वही है ना जो द्रव्य वाला है वही द्रव्य हमारा पक्ष है कहेंगे जो द्रव्य तो वाला है ऐसा कौन है अभी तो आपको ज्ञान ही नहीं है आप अनुमान के द्वारा उसी को तो सिद्ध करवा रहे हैं ये द्रव्य है ऐसे आप अभी अनुमान से सिद्ध करना चाहते हैं तो ये द्रव्य है कह जिसको कहेंगे वो कौन है उसी के साथ तो सभी अभी है सब मिलकर हैं पक्ष का ज्ञान नहीं होने से जो लक्षण है वो इतर नहीं हो पाएगा पक्ष का ज्ञान आप उसी के द्वारा करना चाहते हैं और उसी को पक्ष बनाना चाहते हैं ये दोनों इस प्रकार के होने से अर्थात इस प्रकार के लक्षण से पक्ष का ज्ञान नहीं हो पाता है जो पक्ष पूर्व से ज्ञात तो नहीं है ये नहीं बगान पक्ष अगर पहले से ज्ञात तो है उसका लक्षण उसको दूसरों से भिन्न करवा देगा कितु पक्ष ही अज्ञात तो है तो वहां हेतु तो उसको इस भिन्न नहीं करवा पाएगा क्योंकि पक्ष ज्ञात तो नहीं है और ये होता है अर्थात नया एक भाषा के अगर सामान्य कहेंगे तो अर्थात तो द्रव्यत्व तो लक्षण करके द्रव्य का ज्ञान करेंगे और कर। पूछेंगे ये द्रव्यत्व तो क्या है जिसको आप हेतु बना रहे हैं हेतु है आपको अज्ञात तो होना चाहिए कहेंगे जो द्रव्य में रहेगा ये द्रव्य क्या है वो आपको अज्ञात तो है तो ये दोनों पदार्थ अज्ञात तो हो गए क्योंकि परस्परों को आश्रय करके ये दोनों सिद्ध होते हैं तो द्रव्यत्व तो ज्ञान होने के लिए आपको द्रव्य चाहिए और द्रव्य का ज्ञान होने के लिए द्रव्यत्व चाहिए इस प्रकार की वाक्य से आपको अनुमान से सिद्ध नहीं होता लक्षण ये सामान्य भाषा से कहते हैं क्योंकि द्रव्यत्व तो को हेतु बना रहे मतलब द्रव्यत्व तो को लक्षण बना रहे ये क्या है पूछने से कहेंगे जो द्रव्य में रहेगा और द्रव्य आपको अज्ञात है उसी का लक्षण कर रहे ये सामान्य भाषा से है और नया भाषा से कहते हैं लक्षण इतर भेद का ज्ञापक होता है तो इतर भेद ज्ञान होने के लिए आपको पक्ष ज्ञात तो होना चाहिए आपको पक्ष ही ज्ञात नहीं है इस तो पर नहीं है। द्रव्य किसको कहेंगे? अभी तक किस नहीं कहेंगे आप द्रव्य को पक्ष बना करके कहेंगे द्रव्यम इतर द्रव्यत्वात् ऐसा कहेंगे द्रव्य कौन है हम पूछते हैं द्रव्य कौन है जब आप कहते हैं कि पृथ्वी इतर जब कहते हैं तब हमको पृथ्वी ज्ञात है गंधवती पृथ्वी इस प्रकार के कह देंगे पृथ्वी इतर भिन्न गंधवत्व लक्षण इतर तरह भेदगा ज्ञापक हुआ हाँ यहां पृथ्वी गंध ठीक है यहाँ वहां क्या होता है हम जो कहते हैं पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वाद ऐसे वहां कहते हैं गंध और पृथ्वी ये दोनों एक चीज नहीं है द्रव्य तो और द्रव्य ये दोनों एक चीज नहीं है अभी ऐसे ही है किंतु गंध और पृथ्वी का ज्ञान होने के लिए गंध आपको दूसरा उपाय से ग्रहण होगा गंध को ग्रहण होने के लिए आपको पृथ्वी का ग्रहण होना आवश्यक नहीं है अब गंध अन्य उपाय से ग्रहण करेंगे किंतु गंध हो गया आपका हेतु जो कि आपको ग्रहण इंद्रिय से ग्रहण हो जाएगा जा, होने के बाद आप पृथ्वी का निर्णय कर लेंगे यहाँ किंतु द्रव्य तो जो हेतु है उसका ज्ञान कैसे करेंगे आप कहेंगे तो इसमें जो है वो द्रव्य तो है इसमें कह दिया वही तो द्रव्य हो गया प्रसिद्ध हो गया यह हेतु का ज्ञान नहीं हो पा रहा है हेतु का ज्ञान के लिए पक्ष चाहिए वहां किंतु गंधो का ज्ञान के लिए आपको पृथ्वी के नहीं चाहिए मतलब पृथ्वी का ज्ञान नहीं चाहिए गंध का ज्ञान के लिए पृथ्वी का ज्ञान नहीं चाहिए यानी तो द्रव्य का ज्ञान के लिए आपको द्रव्य चाहिए द्रव्य नहीं होने से द्रव्यो का ज्ञान नहीं होगा जैसे आप वहां अगर बना देंगे पृथ्वी इतर भिन्ना पृथ्वीत्वा नहीं होगा पृथ्वीत्व का ज्ञान कैसे होगा पृथ्वी में जो रहेगा वही अनुन्यासा जाएगा हाँ हेतु पक्ष में सिद्ध होना चाहिए पहले न पहले अर्थात हाँ पहले सिद्ध होना चाहिए तो हेतु पक्ष से निरपेक्ष हो करके रहना चाहिए तभी जाकर के वो पक्ष में सिद्ध होगा तो यहाँ भी कहेंगे द्रव्यत्व तो द्रव्य में पहले सिद्ध है कहेंगे तो आपको द्रव्य ही द्रव्यत्व तो का ही ज्ञान नहीं है द्रव्य का तो हम ज्ञान करवा रहे हैं और जिसको रख रहे हैं पक्ष में वही द्रव्यत्व का ही ज्ञान नहीं है यहाँ की तो गंध का ज्ञान है गंध का ज्ञान होने से हम गंध पृथ्वी में सिद्ध है किंतु तो यहाँ ऐसे द्रव्य का ज्ञान नहीं है द्रव्य तो क्या चीज है पूछने से कहेंगे जो द्रव्य में रहेगा इसलिए दोनों में अंतर आएगा हाँ। गुणवत्व के लिए इसलिए दूसरा लक्षण दिए गुणवत्व तो गुणवत्व में दोष आ जाएगा प्रथम क्षण में नहीं रहेगा उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम चतिष्ठती है पंक्ति ये दिखाया था ये द्वितीय लक्षण हुआ तो प्रथम लक्षण में हुआ कि हेतु का ज्ञान पहले से नहीं है तो नहीं होने से ये पक्ष को सिद्ध नहीं कर मतलब साध्य को सिद्ध नहीं करवा पाएगा साध्य हम भेद कहेंगे इतर भेद को सिद्ध नहीं कर पा, कर पाएगा क्योंकि ये हेतु ही प्रसिद्ध नहीं है अच्छा और तृतीय लक्षण हो गया समवायी कारणों कारण तो संवाय कारण अर्थात संवाय संबंध से जो भी पदार्थ रहते हैं तो ये द्रव्य में ही रहेंगे तो रहने से संवाय कारण ये सिद्ध होगा और जो प्रथम क्षण द्रव्य होगा वो संवाय कारण बनेगा द्वितीय क्षण उत्पन्न होने वाले गुण क्रिया इत्यादि के लिए इसलिए संवाय कारण तो लक्षण ये प्रथम क्षण में भी रहेगा उस समय किन्तु तो कार्य नहीं है कार्य हो गए गुण क्रिया इत्यादि उस समय में, में कार्य नहीं है किंतु कारण रहेगा कारण को पूर्व क्षण में रहना पड़ेगा ऐसे एक क्षण होगा कारण रूप से केवल रहेगा वो तृतीय लक्षण सिद्ध होगा तो दो लक्षण भी उसमें दोष अच्छा। है सामान्य रूप से कहा जाता है किंतु कोई दोष दिखाएगा तो फिर वो लक्षण सिद्ध नहीं होगा दोष नहीं है तो लक्षण चला तो इसीलिए अर्थात वो दोषग्रस्त है इसलिए उसको लक्षण नहीं माना जाएगा कैसे न यहा नहीं है ये सब अर्थात इसलिए व्याख्यान शरण किरणावली में किरणावली में ये दिया है प्रथम क्षण ये जो गुणवत्व के लिए दिया है किंतु द्रव्य तो जाति मतव के लिए नानु तो दो में में मैं पंक्ति पंक्ति उसी में। उसी प्रश्न दूसरा पृष्ठ तो में पे। अच्छा ग्यारह पृष्ठ में ननु द्रव्य तो जाति में से लक्षण लक्षण लक्ष्यता अवच्छेदी अच्छा अच्छा हाँ लक्ष्यता लक्ष्य में रहेगा लक्ष्य हो गया आपका द्रव्य और उसमें रहेगी लक्ष्यता लक्ष्यता का अवच्छेदक हो गया द्रव्यव त तो द्रव्य लक्ष्यता अवच्छेदक लक्षण अगर एक हो जाएगा तो पदार्थ अनुमति प्रति शाब्दोध द्वारा पंचाववाक्य प्रयोजक त न उपपद्यतः द्रव्यम स्वइतर भिन्न द्रव्यवाद ये अनुमान हुआ ये पंचाव वाक्य यहाँ देंगे पर दूसरों को अवबोधन करवाने के लिए और लक्ष्यता अवच्छेद को लक्षण लक्षण को आप हेतु बना रहे हैं और लक्ष्यता अवच्छेद को भी वही हो गया जैसे हम पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वाद कहते हैं वहाँ लक्ष्यता अवच्छेदक हुआ पृथ्वीत्वम और आपका लक्षण हुआ गंधवत्वम लक्ष्यता अवच्छेदक लक्षण ये दोनों अलग होना चाहिए तो नहीं होगा तो फिर उसे कहते हैं कि दूसरों के प्रति आप ज्ञान नहीं करवा पाएंगे लक्ष्यता अवच्छेद कर लक्षण अलग अर्थात लक्ष्य बोलकर के पदार्थ तो आपका बुद्धि में अलग आना चाहिए लक्षण से उसके ऊपर आश्रित होकर के नहीं होना चाहिए लक्ष्यता अवच्छेद का ज्ञान होने से आपके लक्ष्य का ज्ञान हो जाएगा लक्ष्य हेतु लक्षणों का हेतु बना करके इतर भेद का ज्ञान कराते हैं लक्ष्य का लक्ष्य इतर भिन्नम क्यों लक्षण लक्षण लक्ष्य में रहेगा रह करके लक्षण का अर्थ हो गया असाधारण हेतु असाधारण धर्म तो असाधारण धर्म अर्थात इतर भिन्न का ज्ञापक हो जाएगा तो लक्षणों को हेतु बना करके इतर भेद का साध्य करते हैं सिद्ध करते हैं लक्ष्य में तो यहाँ लक्ष्य हो गया द्रव्य द्रव्यम स्व इतर भिन्नम द्रव्यवाद इस प्रकार की जो वाक्य कहेंगे इत्याकारक द्रव्य पक्षक इतर भेद अनुमापक द्रव्य को पक्ष बना करके इतर भेद का अनुमान कराने वाला अनुमान कौन कराएगा कहते हेतु तो अनुमापक हो गया द्रव्यव द्रव्य लक्षणत्व तो? द्रव्यव तो द्रव्य तो अगर लक्षण बनेगा तो उपनयात पक्ष मात्र बोधवादी मते द्रव्यतो तो वत द्रव्यम पक्षधर्मता मात्र बोध अर्थात लक्षण जो होता है वो पक्षधर्म है क्योंकि लक्षण आपका हेतु है हेतु जो है वह पक्ष धर्म है तो होने से आपका पक्षधर्मता मात्र बोधवादी मते लक्षण करेंगे अगर द्रव्य को उपनय वाक्य से उपनय वाक्य कहते हैं साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष तो साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष हो गया हेतुमान हेतु हो गया पक्ष धर्म उपन याक्य पक्ष धर्मता का बोधन करवाता है तो अभी आपका हेतुमान पक्ष जब आप कहेंगे आपको कहना पड़ेगा द्रव्य तो बान द्रव्य इस प्रकार के वाक्य कहेंगे आप तो द्रव्य तो बान द्रव्य कहने से द्रव्य तो बत द्रव्यम इसी प्रकार की शाद बोधस्य अव्युत्पन्नतया इससे ज्ञान नहीं होगा द्रव्य तोवान द्रव्य इससे द्रव्य का ज्ञान नहीं हो जाएगा जैसे घटो तोवान वन घट, कोई पूछा कि घट क्या है ना तोवान घटो सामने में घटो होने पर भी नहीं पता चलेगा क्योंकि इसको घटो तो क्या भी पता नहीं घट तोवान वन घटो कह देंगे तो जिसको घट पता नहीं है उसको कह देंगे घट तो वन ज्ञान होगा नहीं होगा आपको घटो तो क्या पता नहीं है ना कैसे आप घट को जान लेगा घटत्व तो तो अगर पता हो जाएगा तो घटतत्व तो अगर पता हो जाएगा तो फिर आप घट को क्यों और प्रमाण से सिद्ध करने के लिए चलेंगे घटत्व तो पता हुआ <cosmic brightness> मतलब आपको घट का पता है घट का ज्ञान के बिना घटतत्व का ज्ञान नहीं होगा तो जहा उपनय वाक्य पक्ष धर्मता को ही कथन करता है पक्ष धर्मता अर्थात हेतुमान पक्ष और उपनय वाक्य होता है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष जहाँ हेतुमान पक्ष इतना उपनय वाक्य है उस वाक्य से आपका हो जाएगा द्रव्य तो द्रव्य इसे अव्युत्पन्नतया पंचावय वाक्य अधीन शाब्दोध एवं न स पंचावय वाक्य से शब्दबोध नहीं होगा तथा च उपनय अनुत्थान प्रसंगे न अनुमित विलोप उपनय का अनुत्थान उपनय का उत्थान ही नहीं होगा अर्थात आपको द्रव्य तो द्रव्यम कोई उपनय नहीं होगा क्योंकि इससे कुछ ज्ञान नहीं होगा जिसको द्रव्य का ज्ञान नहीं है उसको द्रव्य तो बद द्रव्यम ये वाक्य से कोई ज्ञान नहीं होगा अच्छा ये बात हम देखा नहीं था इसलिए गुणवत्ता आगे दे दिया इसलिए गुणवत्तम गुणवत्तम के लिए आगे लिख दिया समवायन अनुपाधन ये नहीं आगे दे दिया तथापि उत्पन्न सद क्षणम निर्गुणम तिष्ट एक क्षण के लिए निर्गुण रहता है इसलिए ये भी लक्षण नहीं बनेगा इसलिए आज देंगे समवा समवा समय कारण कारण समवाणा इसी में ही तो द्रव्य गुण क्रिया इत्यादि समवाय समय उत्पन्न होंगे इसलिए समवायिक कारण तो प्रथम क्षण में भी रहेगा समवाही कारण तो उसमें रहेगा अच्छा जाति घटित लक्षण जाति जाति घटित लक्ष्य जाति घटित लक्षण आगे आएगा न्याय में जब आएगा उससे जाति घटित लक्षण अर्थात तो जहाँ सभी को संग्रह करने का है नहीं तो एक जगह में जा रहा है एक जगह में नहीं जा रहा है इसी प्रकार जहाँ हो जाता है जाति घटित लक्षण दिखाते हैं है जैसे गंध और पृथ्वी यहाँ गंध का ज्ञान होने के लिए पहले पृथ्वी का ज्ञान आवश्यक नहीं है किंतु तो द्रव्य गोटा तो घटत घटा लेंगे तो वहाँ आपको घट का ज्ञान चाहिए नहीं तो घटत तो का ज्ञान नहीं होगा तो इसलिए वो निश्चय नहीं है कि सर्वदा किसका ज्ञान होना चाहिए गंध का ज्ञान करने के लिए कोई साधन तो चाहिए कैसे गंध का ज्ञान होने के लिए ज्ञानेन्द्र तो नहीं वो जिसमें गंध है वो नहीं अभी किसी में गंध नहीं है आंख बंद करके पहले गंध हुआ क्या गंध ग्रहण हुआ आप आगे उसको खोज सकते हैं कहाँ है इसलिए गंध ग्रहण करने के लिए आपको पृथ्वी का ज्ञान क्यों चाहिए आप तो चक्षु बंद करके गंध ग्रहण स्पर्श नहीं करके भी गंध ग्रहण कर सकते हैं उसके लिए क्यों चाहिए ऐसे नहीं है अर्थात हमको आधार का ज्ञान होने से ही आधेय का ज्ञान होगा शब्द का ज्ञान हो आकाश का ज्ञान होगा नहीं होता है तो इसलिए कोई आवश्यक नहीं आगे अभाव चतुर्विद्या देख रहे थे वहाँ ये किरणावलिका विष पृष्ठ में किरणावलिका अंतिम पंक्ति दिया है अत्यंता भाव अन्यन्या भावो, भावो नित्य ये दोनों नया का सिद्धांत ये दोनों नित्य हैं। तो अत्यंत अभाव नित्य कैसे घटो नहीं है तो अत्यंत अभाव दिखता है जब घटो आ गया फिर घट का अत्यंत अभाव हुआ है नहीं है तो कि नित्य कैसे हो गया कि हैं घटो आने से प्रतियोगी अभाव का अर्थात तो प्रकटन का विरोधी है घटो आ गया तो ये अभाव का प्रकटन नहीं हुआ दब गया अभिभाव हो गया तो जब फिर घटो चला जाएगा फिर अभाव दिख जाएगा अगर नित्य नहीं होता घटो जाने के बाद फिर कहाँ से आ जाएगा इसलिए कहते हैं कि नित्य है प्रतियोगी का विद्यमानता अभाव का प्रकटन में विरोधी है और प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अनित्य प्राग भाव का नाश हो जाता है प्रध्वंसा भाव का उत्पत्ति होती है इसलिए ये दोनों तो अनित्य हो जाएंगे यहाँ बाकी और कुछ है ऊपर में वो बाद में जो न्यायुद्धि का समय देखेंगे तत्र गंधवती पृथ्वी पृथिवी साधा नि परमाणु कार्य अनस्िवध्या शरीर शरीर विषय भेदा शरीरमस्मदादीना गंधग्राहकं ग्राणं इंद्रि विषयो घ्राण नाशाग्रवर्ती विषय तत्र गंधवती पृथ्वी ये हो गया लक्षण यहाँ से लक्षण प्रकरण आरंभ हुआ उद्देश्य प्रकरण पूरा हो गया तो गंधवती पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पृथिव्य लक्षण गंधवत् पृथ्वी गंधवती समान अधिकरण कर दिया लक्षण वो हो होगा जो लक्ष्य में रहेगा तो होने से लक्ष्य हो गया पृथ्वी उसमें रहेगा गंधवत्वम इसलिए गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम इस प्रकार कहेंगे न्यायो दिन में दक्षिण पार्श में प्रथम पंक्ति में दे दिया गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम इस प्रकार की हो जाएगा आगे मूल में सा द्विविधा सा पृथ्वी द्विविधा नित्या अनित्याच नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा कार्य अर्थात दिवणूप से लेकर के जा बाकी जितने सब है वो सब कार्य रूप और अनित्य प्रलय काल में ये अनित्य पृथ्वी सब उनका ये भंग हो जाएगा होकर के सब परमाणु रूपों तक आ जाएंगे तो फिर आगे प्राणियों का प्रारब्धवशात फिर ये सब परमाणु में क्रिया आरंभ होगा फिर ये लोग सब संयोग होगा फिर आगे दियोणुक इत्यादि होकर के पृथ्वी बन जाएगा महापृथ्वी जितना कार्य है सब अनित्य है पुनस्त्रिविधा पुनः त्रिविधा कहने से ये अनित्या पृथ्वी त्रिविधा है अथवा नित्या नित्या पृथिवी त्रिविधा है अथवा सभी नित्या अनित्य सब त्रिविधा हो जाएंगे इसके लिए एक नंबर टिप्पणी लिखता है अत्रिविधा नाम नित्य अनित्य उभय साधारणी पृथिवी प्रकारातरेण त्रिविधा अन्नम भट्टान मत ग्रंथकार तो पुनः त्रिविधा कह करके वो अनित्या पृथ्वी त्रिविधा ऐसे नहीं कहे है तो पृथ्वी त्रिविधा कह दिए और अन्य तो अनित्य पृथ्वी है वह त्रिविधा क्योंकि जो नित्य पृथ्वी है परमाणु रूप वो तीन प्रकार नहीं है क्योंकि जो तीन प्रकार है क्या तीन प्रकार है पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदा तो जो परमाणु रूप नित्य पृथ्वी होता है ये ना किसका शरीर है ना ये कोई इंद्रिय है ना परमाणु विषय बनता है तो होने से ये नहीं होगा तो इसलिए अनित्या पृथ्वी ही त्रिविधा फिर दूसरे वाले कहेंगे अनित्या पृथ्वी क्यों नित्या पृथ्वी जो है परमाणु वो योगी प्रत्यक्ष है इसलिए विषय बनेगा और दूसरे कुछ लोग मानते हैं न्याय में कि ये जो परमाणु होता है ये ईश्वर का शरीर है ईश्वर का कुछ और अलग शरीर नहीं है परमाणु ही क्योंकि ईश्वर नित्य है परमाणु नित्य है तो ये परमाणु ही ईश्वर का शरीर है तो उनसे वो भी शरीर हो जाएगा विषय हो जाएगा तो इसलिए ये ग्रंथकार जो कह रहे है कि हैं कि पृथ्वी मात्र तीन भाग है तो नित्य भी है और नित्य है? इस प्रकार के इसको दिखाते हैं पुनः स्त्रीवेद शरीर इंद्रिय विषय भेद शरीर पार्थिव शरीर किसका है शरीरम अस्मदादी नार्थिव शरीर अस्मदादी और इंद्रियम अर्थात पार्थिव इंद्रिय क्या है इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती अस्मदादी नाम कहने से अर्थात तो भूलोक में जितने होने वाले सब क्या पार्थिव सर्वे है और इंद्रियम पार्थिव इंद्रिय क्या है गंध ग्राहकम क्या समास है में गंध से ग्राहकम घर उसका, उसका स्थान कथन करते हैं नासाग्रवर्ती तो नाशाग्रवर्ती ये लक्षण का अंश नहीं है ये केवल स्थान कथन तो नाशाग्रवर्ती तो इंद्रियम भी कहते हैं गंध भी कहते हैं खाली कह दीजिए इंद्रिय मत कहिए तो गंध ग्राहक कहने से इंद्रिय में घ्राण जा, में जाएगा ग्रानम इतना कहेंगे घंधग्राहकम इतना ही लक्षण कहेंगे घ्राण इंद्रिय का तो लक्षण जाएगा नहीं जाएगा जाएगा क्योंकि जो घ्राणेन्द्रिय होता है गंध को होता है किन्तु गंध को खाली इतना कहना से बाकी बहुत गंध ग्राहक है घ्राणेन्द्रिय है घर के साथ विषय का सन्निकर्ष है वो भी गंध क्योंकि अगर वो नहीं होगा तभी गंध ग्रहण नहीं होगा वो सन्निकर्ष भी होगा तो ये सब को वारण करने के लिए कहते है कि इंद्रिय कहना पड़ेगा तो नहीं तो उसमें जाएगा लक्ष्मण अच्छा और ठीक है अभी इंद्रिय कहना पड़ेगा खाली इंद्रियम घम कह दीजिए क्या दोष होगा अन्य इंद्रिय में जाएगा इसलिए कहते हैं इंद्रियम गंधग्राहक एम दोनों कहना चाहिए इंद्रिय कह देने से सन्निकर्ष इत्यादि में नहीं जाएगा और गंध को कहने से तो बाकी इंद्रिय में नहीं जाएगा इसलिए दोनों हमसे होगा ये तो पदकृत्य में देंगे इस कैसे घटप वो घटपट गो, गो, क्या अस्मदा दिन शरीर है नहीं है ना ना ना शरीर पार्थिव शरीर जो शरीर इंद्रिय भेद से तीन प्रकार की व शरीर इंद्रिय विषय भेद से तो शरीर क्या पार्थिव शरीर क्या है किसको कहेंगे क्या अस्मदा दिन घटपट वो विषय में आएंगे वो शरीर में नहीं पृथ्वी को तीन भिया गया कुछ पृथ्वी शरीर है कुछ पृथ्वी इंद्रिय है कुछ पृथ्वी विषय है तो कुछ पृथ्वी शरीर है कौन सा पृथ्वी शरीर है कहते हैं हम लोग का जो शरीर है वो पृथ्वी है और इंद्रिय क्या है मतलब पृथ्वी से बनाया गया क्योंकि पृथ्वी का एक प्रकार है इंद्रियंतु तो जो इंद्रिय होता है पृथ्वी ही है पृथ्वी से ही बना है वो और जो विषय हो गए विषय कहते हैं कि मृत पाषण आदि और ये जो ग्राणेन्द्रिय का स्थान कहते हैं नाशाग्रवर्ती वो वहां रहता है ये लक्षण का अंश नहीं है लक्षण तो इंद्रियम गंधग्राहक उतना ही हो गया इसको नासाग्रवर्ती इसको कहते हैं स्वरूप अर्थात इसका स्थिति कह देते हैं वो उसका लक्षण नहीं है ये लक्षण उतना होना चाहिए जितना होने से आपका लक्ष्य का ज्ञान करवा देता है अधिक दे क्यों कहना है जितना ही लक्षण है और लक्ष्य हो गया ग्राहण क्योंकि वही पार्थिव इंद्रिय है ग्राण विषय मृत पाषाण आदि मृत पाषाण ये सब ना भर्ती अलग अलग अलग पद है इंद्रियम गंधग्राहकम घरे अरे नाशाग्र भर्ती उसका स्थान कहते हैं लक्षण अंश घ्राण पर्यंत है घृण हो गया लक्ष्य इंद्रिय हो गया इंद्रियम गंध ए लक्षण हो गया इंद्रियम गंध ग्राहकम इतने लक्षण ग्राहम हो गया लक्ष्य नासाग्रवर्ती ये हो गया स्वरूप कथन उसका नाम मात्र कहते हैं मतलब उसका स्थिति तो का कथन करते हैं ये लक्षण का अंश नहीं है विषय मृत पाषाण आदि मृत पाषाण आदि कहने से कहते हैं ये बाकी वृक्ष भी तो शरीर में आ जाएगा जो वृक्ष देखते हैं कहीं वो भी तो एक जीव का शरीर है वो पार्थिव शरीर में आ जाएगा, जाएगा। मृतपाषण आदि जा ठीक है तदेव ही लक्षणम यद अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष त्रय शून्य लक्षण तीन दोष से शून्य होना चाहिए तीन दोष होता है अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव ये तीन प्रकार के दोष होते हैं तो ये दोष को एक एक करके दिखाते हैं यथा गोह शासनादिमत्व ये गो का लक्षण हुआ इसमें तीन प्रकार के दोष नहीं है अव्याप्ति तो अर्थात व्याप्ति नहीं अर्थात व्याप्त नहीं करता है अतिव्याप्ति अर्थात अतिक्रम्य व्यापनती अतिक्रम करके व्याप्न होती लक्ष्य को तो व्यापन होती किंतु अतिक्रम्य व्यापन होती अतिव्याप्ति हो गया असंभव अर्थात बिल्कुल लक्ष्य में गया नहीं तो इसमें जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति हो, हो गया वहाँ लक्षण लक्ष्य में रहा संपूर्ण लक्ष्य में रहा -n? और जो अव्याप्ति हुआ वो संपूर्ण लक्ष्य में रहा नहीं रहा इसलिए अतिव्याप्ति की अपेक्षा अव्याप्ति बड़ा दोष है लक्षण का कार्य है लक्ष्य का ज्ञान कराना चाहिए अतिव्याप्ति करवाता है अधिक को भी करवा देता है किंतु अव्यापति लक्ष्य को नहीं करवाता है बड़ा दोष असंभव तो सबसे बड़ा दोष है क्योंकि लक्ष्य मात्र में वो नहीं रहता है ये कहेंगे इसको ये दोष में अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष ग्रस्त तो यहाँ अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव कहने से अव्याप्ति को पहले ले लिया क्योंकि अल्पास्तर तो व्याकरण के अनुसार चलेंगे अभी लक्षण हो गया गोह शासनादिम शासनादि अर्थात श्रृंगित्व और, और शासनादिमत्व सब मिलाकर आदि कहने से जितना बाकी आवश्यक ले सकते हैं अव्याप्ति से लक्ष्य देशा वृत्तित्व लक्ष्य से एक देश अवृत्ति अव्याप्ति दोष कहेंगे जो अव्यापति दोष ग्रस्त होगा वो लक्ष्य का एक देश में वृत्ति होगा वृत्ति होगा किन्तु वो, तो वो कोई दोष है क्या एक देश में अवृत्ति ये दोष है लक्ष्य एक देश अवृतित्व ये दोष है लक्ष्य का एक देश में रहा कहते वो तो रहना चाहिए रहा वो कोई दोष नहीं है इसलिए दोष हो गया कि लक्ष्य एक देश अवृतित्व दोष हुआ एक देश देश में हमने कैसे होगा न एक देश में वृत्तित्व तो होना वो उसके लिए कोई दोष नहीं है क्योंकि रहना चाहिए जहाँ वो रहा वहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए रहा लेकिन देश में नहीं नहीं रहा ये दोष हुआ इसलिए दोष हो गया लक्ष्य देश अवृतित्व ये दोष हुआ जहाँ रहना है वहाँ रहा यहाँ भी रहना है नहीं रहा वो दोष है अतएव गोर न कपिलणम गोर न न के ऊपर कपिलत्व करेंगे तो ये गो का लक्षण नहीं रहेगा होगा क्यों नहीं होगा कहते हैं तस् अव्याप्ति ग्रस्तत्व अव्याप्ति क्योंकि जो श्वेत गौ होगा उसमें कपिलत्व नहीं रहेगा तो लक्ष्य का देश अवृतित्व तो हो गया यह अव्याप्ति दोष हुआ और लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य सती लक्ष्य वृत्तित्वे सति में रहे गया किंतु अलक्ष्यवृत् ही अतिव्याप्तिष अतएव गोरन श्रृंगिव लक्षण शृंगिवेंगे तो त्याग्रस्तवा श्रृंगि तो महिषादो भी विद्यते शृंगि गो का लक्षण नहीं होगा असंभव लक्ष्य मात्रा मात्रृत्तिव लक्ष्य मात्रे अवृत्तिव अर्थात लक्ष्य में आदो नहीं रहना लक्ष्य मात्र सकल लक्ष्य उसमें नहीं रहना या यह असंभव असभा यथा गोह एक सफवत्व न लक्षण एक सफवत्व ये अस्वादु, ये गवी नहीं है नहीं तस् तो असंभवग्रस्तत्व इस प्रकार की लक्षण असंभवग्रस्त हुआ अच्छा तो ये अभी लक्षण गंधवती पृथ्वी इतने अंश का विचार तुरा हुआ क्योंकि इसको लक्षण वाक्य कहते हैं पृथ्वी का तो में लक्षण क्या है उसमें दो सौ ये तीन नहीं होना चाहिए एक दिखा दिया आगे हो गया नित्या और नित्या साधविधा नित्या और नित्या कहा इसमें जो नित्य आया इसको अभी विचार आरम्भ करते हैं नित्य आते अच्छा कोई भी पदार्थ को हम काल के आधार पर उसको तीन भाग कर सकते हैं जैसे कार्य अंश हुआ और कार्य होने से पूर्व अंश और कार्य होने से बाद अंश अर्थात तो काल में कोई भी पदार्थ को हम ऐसे तीन भाग कर देंगे तो जो भी कार्य हुआ उसके लिए तीन स्थान रहा एक, एक कार्य का प्राक स्थान एक, एक कार्य का स्थान और एक कार्य का बाद में स्थान जो कार्य का प्राक स्थान होगा अर्थात ऐसा कि सीधा लाइन कर सकते हैं उसको तीन दो भाग कर दे पूर्व स्थान हो जाएगा प्राग भाव बीच वाला हो जाएगा कार्य और तृतीय वाला हो गया ध्वंस ये कार्यो के लिए तीन स्थान हो जाएगा और एक हो जाएगा नित्य और एक लाइन खींच देंगे तो ये जो अभी कार्य के लिए जो लाइन हुआ उसका जो प्रथम अंश हुआ प्रागभाव अंश उसका जो मतलब लाइन का उस दिशा में एरो रहेगा अर्थात वो तो कहाँ तक तो गया कहते हुए तो अनादि तक तो गया और जो लाइन का जो तीसरा भाग हुआ वो ध्वंस है वो कहाँ तक तो जाएगा अनंत तक तो जाएगा वहां भी एरो हो जाएगा अर्थात रागभाग पार्श्व में अनादि है और भाग वंश में वो अनंत है अर्थात ये लाइन तीन भाग हो गया अनादि से आरम्भ होकर के कार्य का उत्प्रतिक्षण फिर कार्य का नाश क्षण से लेकर के अनंत क्षण और कार्य का उत्पत्ति क्षण से कार्य का नाश क्षण बीच वाला हो गया ऐसे तीन अंश हो गया अभी ये हो गया कार्य के लिए हमको नित्य का लक्षण करना है कार्य तो हमको पता चलता है उत्पत्ति हुआ नाश हुआ कोई भी एक है तो कार्य हो जाएगा तो अभी नित्य किसको कहेंगे इसके लिए लक्षण देते हैं ध्वंस भिन्न ध्वंस अप्रतियोगित्व ध्वंस का अप्रतियोगित्व ये हो गया विशेष्य अंश और सत्य अंत जो होता है उसको विशेषण कहते हैं तो ध्वंस भिन्नत्व ये हो गया विशेषण पहले हम विशेष अंश को घटाएंगे घटाने से कहीं कोई दोष हो रहा है फिर विशेषण जोड़ते हैं लक्षण जब बनाते हैं पहले विशेष अंशों को कहते हैं फिर कोई दोष हुआ फिर विशेषण जोड़ेंगे फिर दोष होगा तो और विशेषण जोड़ेंगे इस प्रकार चलेगा अभी देखिए ध्वंस का अप्रतियोगी पहले ध्वस का प्रतियोगी कहेंगे प्रतियोगी अर्थात यश ध्वसंस प्रतियोगी जिसका ध्वंस होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी अभी हम कार्य वाला लाइन को तीन भाग किए हैं प्रथम भाग क्या है प्राग भाव का ध्वंस होता है हो जाता है जो प्राग भाव वो ध्वंस का प्रतियोगी हो गया <surgit> हो गया का हो गया। अच्छा और जो कार्य है ये कार्य का ध्वंस होता है तो कार्य भी ध्वंस का प्रतियोगी हो गया अच्छा तो अभी ध्वंस का प्रतियोगी कहने से प्राग हुआ ना कार्य हुआ दोनों दोनों हो गया तृतीय अंश है ध्वंस ध्वंस का ध्वंस नया लोग मानते हैं तो ध्वंस का ध्वंस नहीं होने से ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी नहीं हुआ अच्छा तो अभी ध्वंस का प्रतियोगी कौन कौन हुए कार्य आप लाइन खींच दिए प्राग भाव और ध्वंस ये दोनों प्राग भाव और कार्य ये दोनों ध्वंस का प्रतियोगी हो गए और ध्वंस का प्रतियोगी नहीं बना कौन ध्वस ध्वंस क्योंकि उसका ध्वंस नहीं होता है प्रतियोगी तो ध्वंस का जो मतलब जिसका ध्वंस होगा वो प्रतियोगी इसलिए प्रागभाव कार्य तो प्रतियोगी हो गया और ध्वंस प्रतियोगी नहीं बनेगा क्योंकि उसका ध्वंस नहीं होता है प्रतियोगी हो गया और एक अलग पदार्थ है जो कि वो लाइन का दोनों पार्सो में एरो रहेगा क्योंकि वो अनादि से आकर के वर्तमान होकर के अनंत तक चलता है वो पदार्थ नित्य अर्थात तो उसका आदि भी नहीं है और उसका अंत भी नहीं है वो एक और दूसरा एक लाइन रहेगा अभी वो जो दूसरा लाइन वाला जिसको हम नित्य बोल करके कहते हैं और उसका लक्षण बनाते हैं उसको जानने के लिए अभी उसका ये ध्वंस नहीं होता है हम नित्य का लक्षण बनाते हैं नित्य कौन है कहते जिसका ध्वंस नहीं होता है ध्वंस नहीं होता है तो ध्वंस का प्रतियोगी बनेगा जिसका ध्वंस नहीं होता है वो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं बनेगा तो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं हुआ तो ध्वंस का अप्रतियोगी हुआ क्या हुआ वो ध्वस का अप्रतियोगी हुआ कौन जिसको हम नित्य बनाते हैं वो ध्वंस का अप्रतियोगी हुआ और पहले भी एक ध्वंस का अप्रतियोगी हुआ था ध्वंस अभी ध्वंस का अप्रतियोगी कितने आ गए ध्वंस का अप्रतियोगी है दो आगे कौन कौन नित्य और ध्वंस अभी हम हम नित्य का लक्षण कर रहे हैं और कह देंगे ध्वंस अप्रतियोगी नित्य में जाएगा नित्य में जाएगा और किधर चला गया ध्वस क्योंकि ध्वंसो जो है वो भी अप्रतियोगी है नहीं होने से उसमें भी लक्षण गया तो ये लक्षण अभी लक्ष्य में गया लक्ष्य क्यों कौन है नित्य अब हम कहते हैं लक्षण ध्वंस अप्रतियोगी तो अर्थात जिसका ध्वंस नहीं होता है वो अप्रतियोगी तो ये लक्षण कहने से नित्य में गया दौंग्षय। और कहा गया ध्वंस में गया और ध्वंस हमारा लक्ष्य है क्या हम किसका लक्षण कर रहे हैं नित्य का इस ध्वंसो को हटाना है इसलिए कहते हैं ध्वंस भिन्न सत्य ध्वंस भिन्न सती ध्वंस अप्रतियोगी तर क्या अतिव्याप्ति ध्वंस अति में अति व्याप्ति हो रहा है लक्षण किसका कर रहे थे नित्य का तो नित्य का लक्षण और ध्वंस में अति व्याप्ति हुआ हम ध्वंस भिन्नत्व कह देंगे तो क्या ध्वंस भिन्नत्व कहने से लक्षण कर रहे नित्य का ध्वंस भिन्नत्व कहने से जिसको हम हटा रहे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए कहते ध्वंस का ज्ञान घटपट न देख पड़ो तो हमको सब दिखता है मतलब घटपटा दिखता है ध्वंस होने का और ध्वंस का अप्रतियोगी कहते हैं जिसका ध्वंस नहीं होता है कहते हैं वही तो हम खोज रहे हैं एक हम मानते हैं कि ध्वंस का ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है और दूसरा मानते हैं कि और एक पदार्थ है नित्य उसी का तो लक्षण कर रहे हैं तो लक्षण का दोनों घटक हमको ज्ञात है और ध्वंस का अप्रतियोगी का ज्ञात कैसा है कहें ये ये ध्वंस का प्रतियोगी बनते हैं जो कार्य है और जो प्रागुहा है ये दोनों ध्वंसों का प्रतियोगी बनते हैं जो नहीं बनेंगे वो अप्रतियोगी हो जाएंगे इसलिए लक्षण का दोनों अंश हमको ज्ञात तो है होने से हमको लक्ष्य का ज्ञान हो जाएगा दो दो थे दो थे पहले दो ध्वंस दो दो दो को हमको निवारण करना है इसलिए विशेषण दे दिया ये एक लक्षण हुआ इस प्रकार की यहाँ और दो लक्षण विचार करेंगे ओंकर ओं शंकरचार्य केशवाऊस्कृत बंदे भगवत पुनः पुनः